चलिमंत्रपाठ सहनावतु सहनौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नीत मा ओम श्या शांति शांति नमस्ते जी नमस्ते आपका योग दर्शन की कक्षा में स्वागत है भगवान की कृपा से हम अथ योगानुशासनम पर विचार कर रहे थे तो इसमें कोई शंका है आपको नहीं अभी तो कोई नहीं है जी कोई शंका नहीं है अच्छा एक चीज और आ, जो एक जैसे अथ शब्द के सामने बताया था ना कि अथ शब्द जो है अधिकार के लिए है यहाँ पर करके अथ इतम अधिकार्थ इतम अधिकार्थ तो अधिकार अधिकार का दूसरा अर्थ स्वीकार भी है अधिकार का आ, दूसरा अर्थ स्वीकार भी है अच्छा, दूसरा अर्थ स्वीकार भी है समझ गए हाँ, समझ गया हाँ तो अधिकृतम का अर्थ स्वीकृतम जैसे अधिकार का अर्थ स्वीकार कैसे हुआ तो इसको यदि इस पर विचार कर करें तो जैसे कार शब्द है कार कहते हैं करने को कार मतलब क्या होता है करने को। करना क्री धातु है उससे घई प्रत्यक किए हैं तो कार बना है भाव अर्थ में तो कार मैंने करना और अधिकार कहते तो अधी जो उपसर्ग है अधि जो उपसर्ग है वह उपसर्ग अः मैंने अधिकार होता है ऊपर अधि जो है अधि जो है सप्तमी को बताता है अधि जो है ऊपर अर्थ में हुआ तो ऊपर करना उसके ऊपर करना ऊपर करना ये लिटरल मीनिंग हुआ तो भाई यहाँ पर जो ऊपर करना का मतलब जो हुआ तो ऊपर करने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम किसी भी चीज को जो स्वीकार करते हैं ना जी तो उसके ऊपर माने कोई भी चीज है उसके ऊपर जो है करना होता है तो वो इस तरीके से भाव निकलता है स्वीकार इस कार्य में मैंने इस कार्य को मैंने अधिकृत कर लिया है इसका मतलब कि इस कार्य को मैंने स्वीकार कर लिया स्वीकार कर लिया तो इस रूप में भी समझना है तो अधिकार का मतलब स्वीकार और अधिकृत माने स्वीकृत तो अधिकृत माने स्वीकार किया हुआ अर्थात तो यहां पर महर्षि पाणिनि जी कोई भी व्यक्ति जब तक किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करेगा तब तक उस पर बोलेगा कैसे जैसे आप कॉन्फ्रेंस क्या बोलते हैं कि ये जो हर साल जो ये महासम्मेलन होता है तो हर साल जो महासम्मेलन होता है तो आपके पास इनविटेशन जाता है लेटर जाता है निमंत्रण पत्र जाता है तो जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप जाएंगे वहां पर जाना प्रारंभ कैसे करेंगे आप जाएंगे कैसे सबसे पहले जरूरी है कि इनविटेशन आया उसको अधिकृत करना उसको अधिकार करना उसको स्वीकार करना समझ गए उसके बाद ही जब व्यक्ति स्वीकार करता है तो फिर वह जाने का प्रारंभ करता है सोचता है मन ये करता है जा, जाने जाता है ऐसे ही यहाँ पर महर्षि पाणिनी जी जो है महर्षि पतंजलि जी जो हैं महर्षि पतंजलि जी पहले उन्होंने स्वीकार किया कि भाई योग शास्त्र को योग शास्त्र को स्वीकार किया इसके संबंध में मुझे लिखना है इसका उन्होंने पहले स्वीकार किया और फिर उसको प्रारंभ किया जब तक व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा तब तक जो है प्रारंभ नहीं करेगा ठीक है जी समझ गए और नहीं, दूसरा नहीं। अधिकार का अर्थ आपने जो कहा था कि अधिकार तो भाई जो लोक में अधिकार होता है अधिकार का मतलब क्या हुआ कि अधिकार कहते हैं भाई जिस चीज पर हमें माने इस चीज पर हमारा अधिकार है इस वस्तु पर हमारा अधिकार है अर्थात उसके संबंध में जब हम अच्छी तरीके से जब जानते हैं जब पकड़ होती है पकड़ समझते हैं जी? ना जी समझता हूँ किसी विषय वस्तु पर जब पकड़ होती है तो, तो कहते हैं कि इस वस्तु पर मेरा अधिकार है ठीक है जी सब तो एक से तरह से अधिकार मतलब हुआ की पकड़ हो पकड़ पकड़ होना ये हुआ ना जी तो जब हम किसी विषय वस्तु जो है उस पर हमारी पकड़ होती है तो बोलते हैं भाई इसमें मेरा अधिकार है इस पर मेरा पकड़ है इस पर मैं बोल सकता हूँ नहीं समझे समझ गया अच्छी तरह से और मैं कि जिस वक्त मैं अच्छी तरह समझा हुआ हूँ अब इसका हाँ। तो मेरा अधिकार है तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ दूसरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो पकड़ हिंदी में दिखाना चाहे तो भाई इस पर मेरा पकड़ है कह अब मुझे अथॉरिटी है अथॉरिटी है क्योंकि जब तक व्यक्ति को उस विषय वस्तु का पकड़ न हो तब तक वह व्यक्ति बोल नहीं सकता है तो अधिकार का एक अर्थ हुआ पकड़ यदि हिंदी भाषा में सरल भाषा में यदि चाहे बोलचाल की भाषा में तो पकड़ ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान पतंजलि जी को महर्षि पतंजलि जी को इस योग विषय पर पकड़ था अभी तो उन्होंने प्रारंभ किया तो ये अथ शब्द से ये सब अर्थ निकल रहा है अथ शब्द से ये निकल रहा है कि उन्होंने उनको उसमें पकड़ थी योग विषय में योग साधना उन्होंने किया उस विषय में उनको पकड़ थी इसीलिए उन्होंने उस बात को स्वीकार भी किया उसको लिखने का स्वीकार भी किया जब व्यक्ति स्वीकार कब करता है जब किसी भी विषय वस्तु में उस विषय वस्तु की जब पकड़ होती है जब तक किसी विषय वस्तु पर अधिकार न हो तब तक वह व्यक्ति जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है वह स्वीकार ही नहीं करेगा नहीं जी ठीक है जी। आपको जब तक आपको महासम्मेलन की जानकारी न हो महासम्मेलन के संबंध में पकड़ ही नहीं हो आर्य समाज आप चलाते हैं कैलिफोर्निया में उसकी यदि पकड़ ही नहीं हो तब तक आप कैसे स्वीकार करेंगे कि मुझे भाई ये करना है यदि आपको आजकल तो हालांकि आजकल को नहीं देखना है एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक यदि नहीं नहीं किसी को सेक्रेटरी क्यार्थ बनाया जाता है किसी को प्रधान बनाया जाता प्रेसिडेंट बनाया जाता है तो क्या है नियम यही है कि भाई आप सेक्रेटरी बन रहे हो प्रधान बन रहे हो तो सबसे पहले उसके योग्य हो कि नहीं हो योग्य आप योग दर्शन पढ़ने के लिए जा रहे हो योग दर्शन के पढ़ने के योग्य हो कि नहीं हो ये सभी देखना होता है तो इसीलिए यदि प्रेसिडेंट बने मंत्री बने योगदर्शन पढ़े तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य होता है कि उस प्रेसिडेंट का क्या नियम है क्या रूल्स है प्रेसिडेंट के क्या कार्य है उसके ऊपर हमारा पकड़ होना चाहिए उसका हमें ज्ञान होना चाहिए जब तक उस संबंधी ज्ञान नहीं होगा उस पर हमें जब तक पकड़ नहीं होगा जब तक उस पर हमारा अधिकार नहीं होगा तब तक हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए कि मैं प्रेसिडेंट का ठीक कह है रहे हैं आप समझ गए और यदि हम आजकल जैसे बना दिया जाता है तो हमारा कर्तव्य होता है कि भाई हमें यदि प्रेसिडेंट बना दिया गया हमें यदि सेक्रेटरी बना दिया गया तो अब हमारा कर्तव्य है कि हमें तो ऊपर से एक मुखौटा के रूप में बना तो दिया गया हम मुखौटा के रूप में ही ना रहे अब हमारा कर्तव्य होता है कि भाई मैं सेक्रेटरी हूं तो सेक्रेटरी का क्या काम है उसके संबंध में अच्छी तरीके से जानकारी कर ले तो सेक्रेटरी का क्या क्या, क्या अधिकार है उसके संबंध में जानकारी कर ले प्रेसिडेंट का नौ? क्या क्या अधिकार है उसके संबंध में जानकारी कर ले कोषाध्यक्ष का क्या क्या अधिकार है ट्रेजर का उसके संबंध में जानकारी कर ले पकड़ कर ले हमने ठीक है उल्टा किया पहले हमने किसी ने हमें प्रस्ताव हमारे सामने रखा और हमने क्या किया उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया परंतु तो स्वीकार तो कर लिया होना तो ये चाहिए था कि भाई उसके संबंध में आपको पहले जानकारी आपको पहले सूचना दिया देना चाहिए कि भाई मैं आपको ये बनाना चाहता हूं और आपके मन में हो कि मुझे बनना भी है अभी आपने स्वीकार यदि आपको फॉर्मिलिटी रूप में फॉर्मल फौर्म, में आपने फॉर्मेलिटी आपने कर भी दिया कि स्वीकार परंतु आप तब सही रूप में स्वीकार करें स्वीकृत उसको दें, स्वीकार आप दें प्रदान करें जब आप इसके संबंध में अच्छी जानकारी रखते हों। ऐसे ही यहां पर महर्षि पतंजलि जी इसके अथॉरिटी थे बने वह जो है ना वह एक प्रमाण रूप में थो ये थे ये इनके वो उन्होंने जो योग दर्शन को स्वीकार योग शास्त्र को बनाना मान कर लिखना स्वीकार किया इसलिए स्वीकार किया कि उनके अंदर वो पकड़ थी उसके संबंध में जानकारी थी पकड़ जानकारी अधिकार सब एक तरह से मिलता जुलता शब्द एसनोनिम्स है तो उस रूप में भी मतलब यहां पर लिया जा सकता है अर्थात अथ शब्द से इसलिए द्योतक इसको मानिए वाचक मत मानिए इसको द्योतक मानिए द्योतक, द्योतक, द्योतक, द्योतक मानने से क्या होगा वाचक तो आप केवल जो है आप प्रारंभ अर्थ का वाचक मानिए परंतु द्योतक ये सब हो जाएगा द्योतक हो जाएगा कि भाई उन उन्होंने उनके अंदर इसके अंदर पकड़ थी इसीलिए ये किया तो यहां पर अथ इतिम अधिकार्थ ये अथ शब्द अधिकार के लिए है तो अधिकार का अर्थ यहां पर है स्वीकार अधिकार तो का अर्थ यहां पर क्या है जी स्वीकार तो इसीलिए करें कि योगानुशासनम शास्त्र अधिकृतम वेदित योगानुशासन नामक शास्त्र स्वीकार किया हुआ जानना चाहिए पाणिनि के द्वारा इसको स्वीकार किया गया कि भाई इसको मैं प्रारंभ करूंगा तो स्वीकार किया हुआ जानना चाहिए तो अथ शब्द का प्रारंभ अर्थ भी है अथ शब्द का अर्थ स्वीकार भी है अधिकार भी है स्वीकार भी है यह सब सब अर्थ है इन सभी अर्थों को यह ध्वनित कर रहा है तो आपने जो कहा था ना कि भाई ये इसका अर्थ है कि नहीं है तो ये भी हो सकता है ये भी अर्थ हो सकता है कि अधिकार मतलब हुआ कि पकड़ उसके संबंध में जानकारी इस सब, इसका मैंने मेरा अधिकार है इस पर तो मेरा अधिकार है मतलब उसके अच्छी जानकारी है हमें तभी मैं उस पर प्रारंभ कर सकता हूं तभी उसको ये कर सकता हूं तो अधिकार का लोक व्यवहार के आधार पर अर्थ लेंगे तो अर्थ हो गया कि भाई अधिकार माने ओ क्या कहते हैं कि पकड़ जानकारी और अधिकार का अर्थ स्वीकार भी है तो ये अधिकृत मैं इसको अधिकृत करता हूं है? तो ये मैं इसको स्वीकार करता हूं अधिकृत क्या हुआ मैंने अधिकृत माने अधिकार किया हुआ ठीक है उसके ऊपर किया हुआ प्रमात्मा का या भूतम चाह चा उसमें परमात्मा अधिष्ठाता हाँ। हो गया सबके ऊपर जो है हाँ। उजी तो अधिकार तो ऊपर तो हो गया ना जी देखिए बहुत सुंदर आप हाँ तो अधिकार तो ऊपर हो गया ना तो यहाँ पर अधिमन ऊपर कार मन करना ऊपर करना तो तुण ऊपर करना का मतलब ये हुआ कि स्वीकार करना स्वीकार हाँ तो एक तो ये था विशेष मुझे बताना और दूसरी बात जो योग जो है वह समाधि है योगा जो समाधि है तो ये जो समाधि है समाधि का मतलब क्या है समाधि का मतलब है समाधान समाधि का मतलब क्या है जी समाधान समाधान समाधान किसको कहते हैं जी समाधान का मतलब क्या होता है सम आधान समुपसर्ग है अंग उपसर्ग है और धा धातु है ना जी धा धातु है उससे लिट हो गया धान बन गया अन और फिर धान आकर्ष दीर्घ हो गया तो समाधान तो सम माने अच्छी प्रकार से सम का मतलब क्या होता है जी अच्छी प्रकार अच्छी प्रकार से और आ का मतलब होता है समानता पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से समानता चारों ओर से आ का चारो का मतलब आ का मतलब होता है फ्रॉम ऑल साइड ऑल साइड सब तरफ से सब तरफ से फ्रॉम ऑल साइड मैंने का अर्थ है में समंतात और समन्त का मतलब है मतलब चारों ओर से समझ गया जी समझ गया जी आ सम माने आ माने चारों ओर से अच्छी प्रकार से चारों ओर से और धा माने धा के दो अर्थ है धारण और पोषण दू धारण पोषण तो धा का अर्थ है धारण और धा का अर्थ है पोषण तो यहां पर धारण अर्थ लेना है अच्छी प्रकार से सब ओर से धारण करना यहां पर ल्यूट प्रत्यय है ल्यूट जो है भाव अर्थ में आया है अर्थात धातु का जो अर्थ है उसी अर्थ में आया है तो धातु का अर्थ है धारण तो उसे धारण मैंने अन जो है वह धारण को बता रहा है तो इसलिए समाधान का अर्थ हुआ कि अच्छी प्रकार से चारों ओर से धारण करना ये समाधान है समझ गया ये आ, समझ गया तो ये जब भाई हम लोक व्यवहार में जो कहते मुझे समाधान मिल गया ऐसा कहते ना जी हाँ जी मैं मुझे समाधान मिल गया तो वहां पर भी यही अर्थ है कि मुझे समाधान मिल गया आपका कोई क्वेश्चन था हमने उसका आंसर दिया आपका प्रश्न था हमने उसका आंसर दिया तो आपने वो जो मैं आंसर दिया उससे आपने अच्छी प्रकार से चारों ओर से उसको आपने धारण कर लिया तो कहते समाधान हो गया अच्छी तरह समझ गया अच्छी तरह समझ गया तो समाधान माने सॉल्यूशन जिस पर माने आप लिटरल मीनिंग पर जाएंगे तो आपको गहराई पता चलेगा कि इस पर देखिए कि समाधान का अर्थ जो है सॉल्यूशन कैसे हो गया समाधान इसको क्यों कहते हैं कि सम माने अच्छी प्रकार से आ माने पूर्ण रूप से धा माने धारण करना धन माने धारण करना तो अच्छी प्रकार से पूर्ण रूप से धारण करना जब भी कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन करता है किसी चीज में डाउट होता है शंका होती है और जब वह उसका समाधान करता है उसका सोलूशन करता है तो आपको समाधान मिल गया मतलब यह है कि आपने उसको अच्छी तरीके से धारण कर लिया समझ गए तो अब देख लीजिए कि समाधान जो होता है तो आप उस चीज को समझ गए समाधान का मतलब एक भाव ये भी हो जाएगा कि आप उस चीज को समझ गए और हमने समाधान कर दिया मैंने हमने आपको समझा दिया समझे तो यहां पर जो है चित्त जो है चित्त जो है चित्त की जो पांच अवस्थाएं हैं क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध पांच अवस्था सभी अवस्थाओं में चाहे चित्त की क्षिप्त अवस्था हो या क्षिप्त अवस्था में भी किसी भी विषय वस्तु को किसी भी विषय वस्तु को जो चित्त है वह ग्रहण करता है वह चाहे जितने देर के लिए करे चाहे जितने ही देर के लिए करे क्षिप्त अवस्था में भी व्यक्ति जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और अत्यंत चंचल हो जाता है रजोगुण का जब उद्रेक हो जाता है और तमोगुण और सतगुण जब दब जाता है रहता है उस समय भी परंतु वह दबा हुआ रहता है तो रजोगुण के उद्रेक के कारण उस अत्यंत चंचल हो गया परंतु अत्यंत चंचल होते हुए भी सतगुण तो दबा हुआ है परंतु कुछ क्षण के लिए कोई भी चीज वो देखता है उसने दीवाल को देखा आपने जो है दीवाल को देखा अब आपने जो यदि दीवाल को देखा तो चंचल जो व्यक्ति है दीवाल को देखा तो उसको ज्ञान तो हुआ कि दीवाल है वॉल है, तो उतने देर के लिए समाधि हो गई ना उतने देर के लिए उसका समाधान हो गया समाधि समाधान माने उतने देर के लिए उसने उस वस्तु को ग्रहण कर लिया ना कि वह वॉल है जब तक उसकी एकाग्रता नहीं होगी उस विषय वस्तु के ऊपर मने उस चंचला चंचलावस्था में भी छिपता क्षिप्तावस्था में भी रजोगुण का जब उद्रेक है और क्षिप्तावस्था है चित्त की तब तक तब भी यदि कुछ क्षण के लिए जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा तब तक उस विषय वस्तु का ज्ञान हो ही नहीं सकता नहीं समझे नहीं समझ गया कि चंचलावस्था में भी शोट लिफ कह जिसको छोटी समय के लिए कंसेंट्रेशन हो जाएगी हाँ छोटी तो समय, समय के लिए जो कंसंट्रेशन हुई उसका हाँ, उस विषय वस्तु हाँ, तो का जो ज्ञान हुआ तो उस विषय वस्तु का समाधान हुआ उस विषय वस्तु को अच्छी प्रकार से उतने ही देर के लिए उसने ग्रहण कर लिया तो किसी भी वस्तु का ज्ञान तभी होता है कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को ग्रहण तभी करता है जबकि कुछ क्षण के लिए उसकी एकाग्रता हो समझे तो समाधि तो ये समाधान ग्रहण करना ये धर्म है तो ये समाधि किसी भी अवस्था में छिपता अवस्था में भी व्यक्ति का होता है अवस्था में भी व्यक्ति का होता है स्था में भी व्यक्ति को होता है और विक्षिप्तावस्था में भी होता है एकाग्र में भी होता है निरुद्धा एकाग्र अवस्था में भी निरुद्धावस्था में भी तो समाधि का मतलब हुआ समाधान और समाधान का मतलब हुआ कि सम्यक तैयार चारों ओर से ग्रहण करना ये समाधि तो ये ग्रहण करना चित्त का ये धर्म है चित्त ही ग्रहण करता है किसी भी चीज को अच्छी प्रकार से चारों ओर से ग्रहण करता है ग्रहण का मतलब होता है ज्ञान ग्रहण का मतलब क्या होता जी? हाँ. आ, धा, है जी ज्ञान धा धा का अर्थ है धारण का धारण का मतलब हुआ उसको एक्सेप्ट करना उसको ग्रहण करना समझे तो वो समाधि तो एक तो ये मुझे बताना था और ये जो चल रहा था आगे कि क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम जब क्षिप्तम का अर्थ हमने आपको बताया था कि रजोगुण का जब उद्रेक हो जाता है रजोगुण की जब अधिकता हो जाती है तो जोग के उद्रेक के कारण जो उस समय चित्त चित्त जिस वृत्ति वाला होता है चित जिस वृत्ति वाला होता है तो वो जो है उस चित की वह अवस्था वह चित अवस्था होती है समझे कि समझ गया एक प्रश्न पूछना है जी बोली यहाँ पर चित्त भाषा चित शब्द को पूरे मन के बारे में मैं, मैं पूछना चाहता इस में चित्त को इस में योग दर्शन में पूरे मन के लिए प्रयोग किया जा रहा है या खाली चित जिसको चतुष्टय में चित की क्या? नहीं यहाँ पर जो है चित्त जो है अंताकरण जो चतुष्टय है सारे के लिए उपयोग सारे के लिए जी मैं यही पक्का करना चाहता था यही मेरी समझ भी यही थी की यहाँ पर चित चारों के लिए है चारों के लिए तो क्योंकि व्यक्ति जो है समाधान जो होता है मन में भी होता है चित्त में, भी होता है।, भी, में भी होता है और बुद्धि तो में भी होता है संतुष्ट जी अंधाकरण तो रजोगुण के उद्रेक के कारण विषयों में ही व्यापार करने वाला जो चित्त की अवस्था है समझ गया जी जी व्यापार करने वाला व्यापारवान उन्होंने व्यापृत रहने वाली जो चित्त है उसकी जो अवस्था है तो विषय रजसा विशेषु एवं वृत्तिमत क्षिप्तम माने रजोगुण के कारण रजोगुण की उद्रेक के कारण रजोगुण के अधिकता के कारण विषयों में ही रहने वाली, ब्रती वाली रहने वाली अवस्था वृत्ति वाली ज्ञान वाली ऐसा जो वृत्ति मन ज्ञान भी होता है ना जी वृत्ति ज्ञान हो गया ज्ञान वृत्ति तो वाली ज्ञान वाली जो चित्त की अवस्था है वह क्षिप्त है और तमोगुण के कारण तमोगुण के कारण निद्रा इत्यादि जो वृत्ति है यहां पर भी ज्ञान ही है निद्रा आदि वृत्ति वाली जो चित्त की अवस्था है वह मूड है और विक्षिप्त है क्षिप्तात्ष्टम माने इसमें एकाग्रता होती है अधिक देर तक एकाग्रता होती है क्षिप्त से अच्छा है क्षिप्त और मूढ़ दोनों से अच्छी, अच्छी अवस्था है ये तो ये जो है क्षिप्त इसमें सत्व की अधिकता है सत्य गुण की अधिकता है इसीलिए एकाग्रता अधिक देर तक होती है परंतु बीच बीच में माने सत्य गुण की अधिकता के कारण समाधान होता हुआ भी समाधान किसी भी विषय वस्तु का समाधान होता है तो सत्वगुण की अधिकता के कारण समाधान सत्गुण की अधिकता के कारण समाधान होता हुआ भी समाधान होता हुआ भी जो जब रजोगुण की कारण बीच बीच में जो विषयांतर हो जाता है विषयांतर वृत्ति वाली जो चित्त की अवस्था होती है मैंने रजोगुण उसमें आ गया बीच में तो उस रजोगुण के कारण बीच में जो आया तो रजोगुण के कारण रजोगुण की मात्रा से रजोगुण की मात्रा से 20-20 में बीच बीच में जो तो विषयांतर वृत्ति वाली जो अवस्था है चित्त की विषयांतर वृत्ति वाली जो अवस्था है वो कहेंगे उसको कहेंगे विक्षिप्त अवस्था वह जो है विक्षिप्त है और चौथा जो है वह एकाग्र है चौथा क्या है जी एकाग्रह एकाग्र है तो एकाग्र का मतलब होता है कि एक में ही माने एक विषय एक ही विषय में अग्र है जिसका जिसकी अग्रता जिसकी शिखा जिसकी चोटी जिसका लक्ष्य शिखा मतलब क्या होता है जी चोटी चोटी मतलब लक्ष्य ये सब हो जाएगा तो ये जिसकी जिसका लक्ष्य एक ही विषय में है जिस अवस्था का लक्ष्य जो है एक ही मैने एक ऐसी अवस्था जिसमें जिस अवस्था जो जिस अवस्था का जो लक्ष्य है जिस अवस्था की जो शिखा है जिस अवस्था की जो चोटी है वह क्या है मैंने एक ही है तो जिस चित्त की मैने जिस चित्त की जिस चित्त जो जिस चित्त की एक में ही शिखा है उसको कहेंगे उस चित्त का नाम हो गया एकाग्र अवस्था वाला चित्त या ऐसा कि जिस अवस्था को यहां पर जो है एकाग्र अवस्था है चित्त की तो जिस अवस्था में यशमी अवस्था यस्याम अवस्थायाम जिस अवस्था में एक ही विषय में लक्ष्य होता है चित्र की चित्त का एक ही विषय में लक्ष्य होता है उसको कहेंगे मन एकाग्र एक समझ गए ये जो जब कहते हैं एक ही अवस्था अवस्था का कोई टाइम होता है दस मिनट के लिए पांच मिनट के लिए पंद्रह मिनट के लिए वो आगे आएगा अच्छा उसकी आएगी कि कितनी अवधि होनी चाहिए अवधि की बात कर रहे थे कितनी आगे जो है जो इतने काल पर्यंत तक इतने काल पर्यंत तक आगे जो कहे जाएंगे तो अवधि काल पर्यंत तक अब आप उसमें भी देख लीजिए ना आपने आपने आपने यदि ये कहा कि भाई अपने मन में संकल्प किया कि मुझे एक घंटा जो है ईश्वर की उपासना करनी है या एक घड़ी हमें ईश्वर की उपासना करनी है कम से कम एक घड़ी उपासना कही गई कितने है कितने समय की होती है जी शायद हुआ चालीस मिनट की होती है लगता है या पता नहीं पक्का करना चाहता मतलब वो भी मुझे देखना पड़ेगा ठीक है अच्छा ये घड़ी अब देख लीजिए ना ये जो है आठ प्रहर है ना जी हाँ जी आठ प्रहर जो है उसका चौबीस घंटा होता है उसमें हाँ तीन तीन घंटे का प्रहर हो गया एक तीन तीन घंटे का प्रहर होता है और चालीस मिनट का या चौबीस मिनट का पता नहीं वो देखना पड़ेगा कितने मिनट का एक प्रहर में कितनी घड़ी है वो देखना पड़ेगा हाँ वो देखना पड़ेगा क्योंकि जो तो है चौबीस का है चौबीस चौबीस मिनट का है या कितने का है तो कितने प्रहार का वो करके मैं आपको कल बताऊंगा ठीक है थी। हाँ तो वो जो है यदि हमने एक घड़ी हमने कहा कि ईश्वर की उपासना करनी है तो अब एक घड़ी के बीच में आपने जो संकल्प किया तो आपके अनुसार मन चलेगा ना तो वो उतने के बीच में अन्य कोई दूसरा नहीं आना चाहिए अभी वो तो मुश्किल तो, तो इसलिए वो विक्षिप्ता अवस्था है ना विक्षिप्त है कि क्षिप्त है कि मूड है मूड भी आ जाता है नींद भी आने लग जाती है ना ठीक कह है रहे हैं आप लोग सो भी जाते है, मैंने देखा है सो भी जाते हैं तो वो मूढ़ा है तो ये जो है तो ये एक आग्र हो गया मन एक ही विषय में अग्र है अग्रता है जिस अवस्था में एक ही विषय सामने है अगर माने सामने लिख रहे अगर सामने आ, अगर आगे आगे वाली आगे। जो आ, आगे। वो आगे हो गए ना आगे, आगे, आगे। तो हो okay, माने जिस अवस्था में एक ही विषय आगे है ऐसा कह सकते हैं कि तो जिस अवस्था में एक विषय ही आगे है सामने है जिस अवस्था में एक ही विषय सामने है वह जो है एकाग्र वह अवस्था एकाग्र अवस्था समझे एक, एक प्रश्न इसमें और भी पूछना था कि जिस तरह आपने कहा परमात्मा की जैसा भक्ति कर रहा है कोई अब समाधि लगा रहा है एकाग्र अवस्था में तो उसमें ये तो नहीं है की खाली एक ही गुण के ऊपर उसमें करें परमात्मा रहे उसके एक नहीं तो वो, एक वो अलग अलग अलग अलग गुण होना चाहिए परमात्मा अर्थ है ना जी हाँ जी परमात्मा तो अर्थ है परमात्मा एक पदार्थ है एक वस्तु है चेतन मात्र सत्ता है तो उस चेतन मात्र सत्ता का को जानत करते तो चेतन मात्र सत्ता जो है उसके जो विभिन्न गुण हैं उन विभिन्न गुण के माध्यम से उस चेतन मात्र सत्ता में अपने मन की एकाग्रता होगी ना जी तो अगर एक से अधिक गुण हो तो भी एकाग्र अवस्था ही चलाएगी हो एकाग्र अवस्था ही हो मैं ये पक्का करना चाहता थी खाली हाँ। एक ही गुण पे तो नहीं है लगा रहेाग्र अवस्था वो वो जो है मैंने वो अलग अलग गुण है आप यदि एक ही गुण को लेकर के ही उसी पर आप अपने मन को ठिका सकते हैं ऐसा भी हो सकता है एक ही गुण को लेकर के ही एक ही गुण के माध्यम से हम उसको उस रूप में जान सकते हैं उसी में वो भी है और ये सब को लेकर के भी होता है ठीक है समझ गए तो ये तो ये हो गया एकागरा अवस्था यहां तक तो हमने बता दिया था आगे निरुद्धम निरुद्धम कहते हैं जिसमें सकल वृत्ति समाप्त हो जाती है सकल वृत्ति जिसमें समाप्त हो जाती है केवल संस्कार मात्र शेष रह जाता है वह निरुद्धावस्था है जिस अवस्था में संपूर्ण वृत्तियां रुक जाती है और केवल संस्कार मात्र रह जाता है उसको कहते हैं निरुद्धावस्था समझे? नहीं? नहीं समझ गया तो जब सकल वृत्ति आपने कहा तो उसमें परमात्मा का भी गुण भी खत्म हो गया उसमें या नहीं नहीं वृत्ति वृत्ति जो है यहाँ पर यहां पर जो है रजस तमस और सत्व ये वृत्तियां हैं ये वृत्तियां हैं और योग दर्शन के प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति हाँ ये वृत्तिया आगे, हाँ। आगे आएंगी तो ये जो वृत्तियां हैं ये संपूर्ण वृत्तिया रुक जाएगी और केवल मात्र केवल वह अर्थ मात्र रह जाएगा वहां पर विचार समाप्त हो जाता है ना जी फिर वह अच्छा। वह केवल वह उसका ज्ञान मात्र रहता है ज्ञान वह जो ध्येय है वो आगे आएगा सब कुछ आने आगे आने वाला है समाधि की तो वो जो ध्येय मात्र का ही वह केवल उसका ज्ञान मात्र कर रहा होता है उसमें वृत्तियां समाप्त हो जाती है उसमें रजोगुण मन काग्रा अवस्था में सत्व रहता है सत्व रहता है परंतु निरुद्ध में सत्व भी नहीं रहता है सत्वगुण की भी वृत्ति वृत्तियां समाप्ति हो जाती हैं। जहां वृत्तियां होगी तो वहां पर रजस्तमस्त सत्व आएगा ही समझे समझ गया हाँ तो ये निरुद्धावस्था है तो ये तीन माने पांच चित्त की अवस्थाएं हैं तो यहां तक हमने आपको बताया था ये चित्त की भूमिया हैं। अब आगे चलिए अच्छा एक बीते हाँ क्षिप्ते चेतसी विक्षेपो पस, विक्षेपोपर्जनी भूत भूत समाधिर नोग पक्षे वर्तते समीर् न योग पक्षे वर्तते देखिए क्या है तत्र विक्षिपते चेतसी हाँ जी विक्षेपोपर्जनी भूत समाधि न योग पक्षे वर्तते हाँ जी एक यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए तत्र तत्र माने वहां पर वहां पर उनमें उनमेन हाँ तो ऊपर जो है क्षिप्त और मूढ़ विक्षिप्त तीन अवस्था है उनमें से क्षिप्त और मूढ़ की इन्होंने बात नहीं कही क्षिप्त और मूढ़ की बात नहीं कही क्षिप्त और मूढ़ तो योग है ही नहीं हाँ इसलिए उनकी बात नहीं कही परंतु विक्षिप्त में व्यक्ति विक्षिप्त जो है अच्छी अवस्था है इसमें व्यक्ति की मन की एकाग्रता लंबी काल तक होती है लंबी काल तक एकाग्रता होती है परंतु परंतु चित्त लंबे काल तक एकाग्र रहता है परंतु रजोगुण का जब उद्रेक होता है बीच में जब वह रजोगुण जब आता है तो वह इधर उधर फिर चित्त चला जाता है तो इसको योग कहे क्या नहीं इस समाधि को इस अवस्था में जो समाधि इसको योग कहें क्या तो बोल रहे हैं कि नहीं इसलिए करें कि तत्र विक्षिप्त चित्त से उन विक्षिप्त चित्त में तत्र विक्षिप्ते चेत सी का मतलब क्या हुआ जी उन विक्षिप्त, उन विक्षिप्त चित्त में, में या तत्र का मतलब हुआ उन उन भूमियों में तासु, तेशु, तेशु अव, तासु उन अवस्थाओं में त्रो दोनों कर सकते हैं से तेजे एक तो, उन तो उन तत्र उन जो है विक्षिप्ते चेतसी का जो है विशेषण बना लीजिए नहीं तो तत्र का मतलब कर दीजिए उन भूमियों में उन भूमियों में तासु भूमिशु ऐसा हो जाएगा तासु अवस्थासु मैंने वो यहां पर जो निर्धारण सप्तनी हो जाएगा निर्धारण माने बहुतों में से जब एक को अलग किया जाता है तो उसको निर्धारण कहते हैं जैसे कहते हैं मनुष्यों में दयानंद वेद के विद्वान थे नहीं समझे उस समय में जितने भी मनुष्य जाति थी उनमें से दयानंद जी ने कहा वेदों की ओर लौटो तो जितने भी उस समय बहुत सारे थे परंतु किन की कि, किन्हीं के मस्तिष्क में यह नहीं आया कि वेदों की ओर लौटो और वेद किसी ने नहीं कहा लोग तो कहते थे, थे कि वेद को तो शंखासुर नामक राक्षस ने उठा कर ले गया है वो उसको चोरी कर लिया है इसलिए असली वेद है ही नहीं तो ऋषिदान जी वेद को पढ़ क्या कहें कि तुम्हारे आलस्य और प्रमाद रूपी जो शंखासुर जो है उसने वेद को समाप्त कर दिया हुआ ले गया हुआ है वेद वही है आओ वेदों की ओर लौटो तो ये जितने भी वहां उस समय मानव जाति थी मनुष्य जाति थी उनमें दयानंद ने वेदों को पुनः वेदों का पुनरुद्धार किया तो देखिये बहुतों में एक को अलग कर रहे हैं तो इसको कहते हैं निर्धारण समझ गया जी सु जनतासु दयानंद जनतासु दयानंद अकथयत कि आगछतु वेद मार्गम प्रति उन जनताओं में दयानंद जी ने कहा कि आओ वेद मार्ग की ओर वेद मार्ग की ओर लौटो समझ गए नहीं समझ गया तो ऐसे ही तत्व मतलब हुआ तासु अवस्थासु या तासु भूमिशु। उन भूमियों में वो जो पांच प्रकार के क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध भूमि है उन भूमियों में विक्षिप्त चित्त में मान विक्षिप्त अवस्था वाला जो चित्त है विक्षिप्त चेत विक्षिप्त चित्त में ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं और दूसरा पत्र जो है विक्षिप्त चेत का भी मतलब विशेषण बना सकते हैं कि उस विक्षिप्त चित्त में मान उस विक्षिप्त अवस्था वाला चित्त में समझ गए हाँ उस अवस्था वाला चित्त में जो समाधि होती है चित्त में जो समाधि है ना कि समाधि ही ठीक हाँ है तो उसको समाधि मानी तत्व विक्षिप्त चेत सी यह समाधि यह का ध्यान कर लीजिए कि उस विक्षिप्त चित्त में जो समाधि उस विक्षिप्त चित्त में जो समाधान उस विक्षिप्त चित्त में जो सम्यक रूप से चारों ओर से उस विषय वस्तु का ग्रहण उस विषय वस्तु का धारण करना ये समाधि है ना जी तो उस विक्षिप्त चित्त में जो समाधि है वह समाधि योग पक्ष में नहीं है योग पक्ष में न वर्तते योग पक्ष न वर्तते योग पक्ष में वह नहीं है समझ गया जी समझ गया जी। इसका मतलब कि दो पक्ष हो गए एक हो गया योग पक्ष दूसरा हो गया अयोग पक्ष तो इस विक्षिप्त चित्त विक्षिप्त अवस्था वाले जो चित्त है उसमें जो समाधि होती है उसमें जो समाधान होता है उसमें जो ज्ञान होता है वह ज्ञान योग पक्ष में नहीं है वह समाधि योग पक्ष में नहीं है, है तो समझ लो कि क्षिप्त मूड विक्षिप्त में जो समाधि है क्षिप्त और मूड में तो है ही नहीं वो योग पक्ष में कोई विक्षिप्त में न कहने लग जाए कि विक्षिप्त में जो है इसमें तो एकाग्रता होता है मन इसमें तो लंबे काल तक ज्ञान रहता है किसी भी विषय वस्तु का उसमें एकाग्रता होती है तो उसको योग पक्ष में मान लिया जाए उसको योग मान लिया जाए उस समाधि को योग मान लिया जाए बोलते हैं कि नहीं विक्षिप्त चित्त में जो समाधि है उस विक्षिप्त चित्त में समाधि योग पक्ष में नहीं है विक्षिप्त चित्त अवस्था वाला अवस्था वाले चित्त में जो समाधि है वह समाधि योग पक्ष में नहीं है क्यों उसने उदाहरण दिया मैंने हेतु दिया सॉरी उसने हेतु दिया विक्षेपोप सर्जनी भूत क्या कहा जी विक्षेपोप सर्जनी भूत इसका विग्रह होगा विक्षेपेण उपसर्जनी भूत विक्षेपेण उपसर्जनी भूत बने विक्षेप के कारण उपसर्जनी भूत विक्षेप के द्वारा उपसर्जनी भूत उपसर्जनी भूत मने गौन रूप विक्षे, विक्षेप के कारण गौण रूप होने से होने के कारण है ये योग पक्ष में नहीं है माने क्या है विक्षेप क्या है जी विक्षेप कहते हैं बाधा को विक्षेप का मतलब क्या है जी बाधा बाधा तो विक्षेप का मतलब है बाधा तो किसकी बाधा होती है रजोगुण की बाधा रजोगुण की बाधा रजोगुण और तमोगुण की बाधा उसमें बीच में कभी तमो गुण आ गया तो नींद आ जाएगी रजो गुण आ गया तो मन इधर भाग जाएगा तो ये विक्षेपे न उपसर्जनीभूत विक्षेप के कारण उपसर्जनी भूत गौणत्व को प्राप्त हुई समाधि प्र, प्राप्त हुआ समाधि योग पक्ष में है मन विक्षेप के कारण बाधा के कारण रजोगुण और तमोगुण के बीच में उद्रेक के कारण बीच में रजोगुण का उद्रेक हो गया बीच में रजो तमोगुण का उद्रेक हो गया मान रजोगुण आ गया तमो गुण आ गया तो उसके कारण वह समाधि उपसर्जनी भूत हो गया गौणता को प्राप्त हो गया गौणत्व को प्राप्त हो गया गौण हो गया इसीलिए वह समाधि योग पक्ष में नहीं है समझे योग के समाधि योग के पक्ष में नहीं है योग के पक्ष में नहीं वो योग पक्ष में नहीं है समाधि तो है वो परंतु तो वो योग पक्ष में नहीं है इससे क्या सिद्ध हुआ जी ओन, इससे ये सिद्ध हुआ कि सभी समाधि योग नहीं कहलाती नहीं कहलाती माने विक्षिप्त अवस्था में जो समाधि है क्षिप्त अवस्था में और मूढ़ अवस्था में जो समाधि है जो समाधान है वह योग नहीं है परंतु प्रत्येक योग जो है वह समाधि है कह सकते हैं कि नहीं जी हाँ कह सकते हैं प्रत्येक योग का नाम तो समाधि है जो सम्प्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग दो प्रकार के जो योग है वो सम्प्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग ये दोनों तो समाधि है परंतु ये विक्षिप्तावस्था में क्षिप्तावस्था में जो समाधि है मूढ़ावस्था में जो समाधि है और विक्षिप्तावस्था में जो समाधि है वह योग नहीं है ठीक है समझ गए ठीक है हाँ तो ये समाधि एक गुण है समाधि एक धर्म है ये चित्त का धर्म है और ये चित्त में ही जो है समाधि लगती है समाधि कहाँ लगती है जी चित्त में ही लगती है तो ये मतलब अब आगे चले ठीक है चलिए आगे पढ़िए अच्छा पढ़ता चेत तवे गागरे देखिए यश ते काग्रे चेत सी सदभूतम अर्थम था कि इसमें जब पढ़ते हैं तो एक तो है संस्कृत को पढ़ते जाओ दूसरा है संधि विच्छेद करके शब्द के अर्थ समझ के पढ़ो दोनों तो आप अभी आप जो है संधि तोड़िए मत क्योंकि वो उच्चारण आने चाहिए ना आपको हाँ मेरा उच्चारण ठीक नहीं है मुझे मालूम है ये हाँ तो, तो इसीलिए उच्चारण में करवाऊंगा चिंता नहीं कीजिए अच्छा बोलिए यश ट्वे काग्रे यस त्वे काग्रेस काग्रे यस चेत चेतसी क्षिती चलेशान क्षिणती चलेशान क्लेशान कर्म बंधना श्लथयतिरोध निरोधम अभिमुखम करो अलग करेंगे तो निरोधमुखम करो निरोधिखम करोती सज्ञाता संप्रज्ञा संप्रज्ञातो होना चाहिए संप्रज्ञातो योग योग योग ख्या समझ गए भले यह है की अस्त्राग्रे अब अलग करें करेंगे या तू एक एकाग्रे चेतसी अर्थम प्रद्युत क्षणोती चलेशान कर्म ये पद छेद हो गया तो क्या हुआ या माने जो या माने जो जो तो जो समाधि माने जो समाधि सभी तो समाधि है पांचों प्रकार के परंतु जो समाधि तू माने परंतु या तो तू माने तो तू माने परंतु परंतु जो समाधि एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योत सद्भूत अर्थ को प्रकाशित करता है और हिंदी का आधार पर प्रकाशित करती है क्योंकि समाधि को हिंदी में श्रीलिंग कर देते हैं परंतु मैं जो बोलूंगा कोशिश मेरी यह रहेगी कि संस्कृत का हिंदी अनुवाद करना तो संस्कृत में जैसा लिंग होगा उसी के आधार पर करेंगे हम तो तो जो समाधि परंतु जो समाधि एकाग्र अवस्था वाले चित्त में सदभुतम अर्थ हम तो सद्भूत अर्थ माने अर्थ को प्रकाशित करता है किस अर्थ को सद्भूत अर्थ को मैने सदभूत कहते हैं सद भूत सत्य माने जैसा है हाँ। वैसा सद्भूत मतलब जैसा है वैसा उससे भिन्न नहीं वस्तु का जैसा स्वरूप है हाँ, भिल्कुण जिस भिल्कुण। रूप में वह प्राप्त है वस्तु का जो करने का वस्तु का वास्तविक स्वरूप वास्तविक स्वरूप हां किसी भी वस्तु का माने वह परमे प्रकृति से लेकर पर के परमेश्वर पर्यंत यहां से ले लीजिए प्रकृति से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थ के जो वास्तविक अर्थ है वास्तविक जो स्वरूप है उसको प्रकाशित करता है समझे हाँ जी हाँ तो ये सदभूत अर्थ भूतम का अर्थ यहाँ पे आ, पृथ्वी भी आ जाएगी इसमें प्रकृति भी आ जाएगी या उसमें खाली मैंने भूत का मतलब यहाँ पर वह प्रकृति भूत मतलब वो प्रकृति नहीं है भूत माने रूप रूप अच्छा भूत का भूत माने रूप भूत बने प्राप्त ऐ, मने भूत बने प्राप्त सत को सत्य रूप में प्राप्त हुए अर्थ ये सब भूत के बहुत सारे अर्थ है भूत का सदृश भी होता है परंतु यहां पर सद्भूत मतलब हुआ कि जैसा है वैसा है जैसा है वैसा वैसा तो जैसा है वैसे अर्थों को प्रकाशित करता है ठीक है और क्षीणोती चलेशन क्लेशों को क्षीण करता है कमजोर करता है दग्ध बीज करता है क्या करता है जी क्लेश को क्षीण करता या दग्ध बीज करता है क्लेश का मतलब है कि अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश जो पांच क्लेश है इस पांच क्लेशों को पांचों क्लेशों को क्या करता है क्षीण करता अभिद्यादि जो पांच क्लेश हैं इन अविद्यादि पांच क्लेशों को क्या करता है क्षीन क्षीण करता, है, करता, है? या क्षीन करता। या। है और निरोधम अभिमुखम करोती और निरोध को सामने करता है अभिमुखम सामने का मतलब क्या है जी सामने सामने तो निरोध को सामने निरोध को सामने करता है तो निरोध अभी को पर भी कह सकते हैं अभी, एक अभी अभी, है, अभी नहीं अभी अभी है, है, है। अभी सामने अभी सामने आ, निरोध को सामने करता है समझ गया ठीक है निरोध को सामने करता निरोधावस्था निरोध का मतलब या मतलबावस्था जो है चित्त की जो पांच अवस्थाएं हैं उनमें उन से जो पांचवीं अवस्था है उन पांचवीं अवस्था को सामने लाता है सामने करता है समझ गए ठीक है तभी तो श्वास प्रजात समाधि होगी इसलिए कोई व्यक्ति कह निरोध नामक और असंप्रजात समाधि को सामने लाता है ऐसा भी कर देते हैं। निरोधम का अर्थ कुछ विद्वान जो है ऐसा अर्थ करते हैं कि भाई असमप्रजात समाधि को सामने लाता है परंतु यहाँ पर अभी नहीं जैसा हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं अभी वो इसके आधार पर ये नहीं लग रहा है कि असंप्रजात समाधि ठीक है उसका भाव वो होगा परंतु यहाँ पर यह है कि निरोधम मैंने पीछे निरुद्धावस्था ने कहा था निरुद्धम तो अनिरुम निरोधम निरुद्धम निरोधम निरोधम निरुद्धम जो है निरोधम व निरोध अवस्था को जो है सामने लाता है ठीक है समझ गए ठीक है हां जी हां निरोध अवस्था को सामने लाता थोड़ा सा रुक जाइए कोई आए हुए उनको एक पुस्तक देना है ठीक है थोड़ा सा रुक ऐसा है चाबी लीजिए तो मैं बोला आ हाँ जी तो मैं क्या बता रहा था वो कलेशों को क्षीन करता है क्लेशों को क्षीन करता है सामने लाता है निरोध अवस्था को सामने लाता है सज्ञातो योग्रज्ञात योग योग, इति आख्यात संप्रज्ञात योग इस प्रकार कहा जाता है। मने उसको संप्रज्ञात योग कहते भाव ये है वह संप्रज्ञात योग मने संप्रज्ञात योग उसका नाम है जिसमें जो वस्तु जैसी है उसको उस तरीके से बताएगा और वह क्लेशों को क्षीण करेगा और कर्म बंधनानी कर्म बंधनानी में है कि कर्म भी बंधनानी कर्मों के द्वारा जो बंधन होता है कौन से कर्मों के द्वारा व्यक्ति बंधता है सकाम कर्म सकाम कर्म तो यहां पर कर्म करते हैं सकाम कर्म तो सकाम कर्मों के द्वारा व्यक्ति बंधता है सकाम कर्म किया उससे जो संस्कार बना उस संस्कार से फिर बंधता है फिर अगला जन्म होता है इसलिए कर्माशय भी ऐसा अर्थ भी कर देते हैं आप यदि कहीं पर भी व्याख्या पढ़ेंगे तो कर्म का अर्थ कर्माशय किया है कर्म का क्या किया है जी कर्माशय कर्माशय मैंने कर्मों का संस्कार तो वहां पर कर्मों के द्वारा जो संस्कार पहले कर्म किया सकाम कर्म किया उस सकाम कर्म के द्वारा क्या हुआ जी सकाम कर्म के द्वारा संस्कार बना और उस संस्कार से फिर जाए वह संस्कार फिर हमें बंधन में लाया हमें यदि भूख लगी है तो हमने भूख की कामना की ना जी हाँ जी तो उसके लिए हमने कर्म किया उससे फिर संस्कार बना तो व्यक्ति कर्म करेगा तभी संस्कार बनेगा बिना कर्म किए संस्कार तो बनेगा नहीं दोनों का एक दूसरे संस्कार व्यक्ति करता है संस्कार से व्यक्ति उस कर्म की ओर प्रवृत्त होता है और जब कर्म करता है तभी उसे संस्कार बंधे हैं दोनों का अन्योन्याश्र संबंध है तो कर्म बंधनानी का मतलब कर्म भी बंधनानी कर्मों के द्वारा बंधन जो होता है कर्मों के द्वारा जो बंधन होता है उन बंधनों को शिथिल करता है कर्म समझे और कर्मों के द्वारा बनते तो कर्मों के द्वारा जो बंधन हुआ और कर्म जो हम करते हैं उस कर्म के द्वारा जो कर्म से जो संस्कार बनता है उन कर्मों के संस्कारों जो कन, संस्कार है उस संस्कार के कारण जो बंधन होते हैं उस कर्माशय के बंधन को भी शिथिल करता है दोनों अर्थ कर लेंगे कर्म माने सकाम कर्म कर्म मने कर्माशय संस्कार सकाम कर्म से जो संस्कार बनते हैं उसको ढीला करता है समझे ठीक है तो तो तीन चार फल हो गए फिर उसका एक तो अर्थ को प्रकाशित करता है जैसा है वैसा ही दूसरा तो क्लेशों को शीन करता है तीसरा तो कर्मो सकाम कर्मों के बंधनों को आ, आ, आ, शीन करता, करता है ढील बने ढीला करता है शीतल करता है ढीला हाथी और चौथा संप्रज्ञात समाधि की ओर ले जाता है हाँ असंप्रज्ञा समाधि को असंप्रज्ञा समाधि को ले जाता है वो तो बात की बात है निरोधम कारोधावस्था की ओर ले जाता है निर्दावस्था की ओर ले जाता है जिसके कारण असंप्रज्ञा समाधि होगी ठीक है समझ गए और कर्म बंधनानी में मैंने कहा था जैसे विक्षेपो में विक्षेपे ना उपसर्जनी भूत है वहां पर तृतीय तत्पुर समाध है ऐसे कर्म भी बंधनानी कर्मो के द्वारा बंधन सकाम कर्मो के द्वारा बंधन सकाम कर्मों के द्वारा बंधन और सकाम कर्म से ही जो संस्कार बना वो संस्कार से ही व्यक्ति बंधन में आता है व्यक्ति जब मरता है शरीर से निकलता है तब तो, तो शरीर तो रहता नहीं है परंतु तो किसके कारण अगला जन्म मिला क्योंकि वह जो कर्म किया उसे जो संस्कार मन के अंदर है के अंदर है उससे फिर अगला जन्म मिला समझे ठीक है हाँ तो कर्म बंद नी सतोधम उसको योग कहते हैं आगे आगे पढ़िए क्योंकि पूरा समाप्ति कर देता हूँ विचार अनुगत विचार विचारानुगत आनंदानुगतो निवेद अस्मिता आनंदानुगतो सतर्कागत विचारागत निवेद स्मृता निवेदय निरोधे तमि सम्रज्ञाता समाधि सर्वृत्ति निरोधे समाधि बोल रहे हैं कि साचा सच बने वह संप्रज्ञात योग सच मतलब क्या हुआ जी वह संप्रज वह संप्रज्ञात योग चार प्रकार के हैं वितर्कानुगत संप्रज्ञात योग विचारानुगत संप्रज्ञात योग आनंदानुगत संप्रज्ञात योग और अस्मितानु का संप्रज्ञात योग ये वितर्कानुगत संप्रज्ञात योग वितर्कानुगत संप्रज्ञात योग चावल का तो हमारी पत्नी से पैसा ले लीजिए वितरकानुगत संप्रज्ञात योग विचारानुगत संप्रज्ञात योग आनंदानुगत संप्रज्ञात योग और अस्मितानुगत संप्रज्ञात योग तो ये बोल रहे हैं वह जो समाधि है वह जो संप्रज्ञात योग है चार प्रकार के हैं वो इति निवेदित में ये आगे हम इसके संबंध में बताएंगे निवेदन करेंगे इसको भी नहीं बताएंगे कि ये चार प्रकार के नाम केवल यहां पर दे दिया है कि वह समाधि जो है वह सम्प्रजात जो समाधि है वह जो संप्रजात योग है वितरकु का संप्रजात योग है विचाराणु का संप्रज्ञात योग है आनंदानु का योग है अस्मिता संप्रजात योग है ये जो है उपरिष्ठात निवेद्या आगे हम इसको बताएंगे आगे हम इसका निवेदन करेंगे समझ गए जी। और सर्ववृत्ति निरोधे सर्ववृत्ति निरोधे तू असंप्रज्ञात समाधि और जब सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि संप्रज्ञात में सभी वृत्तियों का निरोध नहीं होता हम जो हमारी एकाग्र अवस्था में जो ईश्वर की उपासना कर रहे होते हैं उसमें वृत्ति रहती है उसमें सात्विक वृत्ति रहती है तो सभी वृत्तियों के निरोध हो जाने पर असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है ठीक है सभी वृत्तियों के निरोध हो जाने पर क्या होता है जी असंप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है बोलते सर वृत्ति निरोध है तू असंप्रज्ञात समाधि सभी वृत्ति उसमें वृत्ति समाप्त केवल मात्र परसेप्शन रहता है डायरेक्ट परसेप्शन होता है मन असंप्रजात समाधि में जो है डायरेक्ट परसेप्शन है वहां पर वृत्ति का नाम ही नहीं है वहां पर विचार की बात ही नहीं है समझ जी तो इसमें तो एकाग्रावस्था में तो, एक तो राजसिक और तांसिक वृत्ति तो इसका मतलब क्या हुआ इससे निकला की एकाग्रावस्था में जो समाधि उस समाधि में राजसिक और तांसिक वृत्ति तो होती ही नहीं है परंतु तो सात्विक वृत्ति होती है अभी है जिसके कारण हम उस सद्भूत अर्थ को जानते हैं अर्थ को आत्मा जानता है क्लेश उससे कमजोर क्षीण होता है कर्मों के द्वारा जो बंधन होता है वो शिथिल होता है परंतु जब असंप्रज्ञान समाधि होती है सभी सात्विक वृत्तियां भी समाप्त हो गई तो केवल मात्र संस्कार शेष रहता है वो संस्कार मात्र शेष रहता है तो उसमें असंप्रज्ञान समाधि होती है उसको कहते हैं असंप्रज्ञान समाधि है मान असंप्रज्ञान समाधि का मतलब सम यह हुआ कि जिसमें सभी वृत्तियां निरोध हो जाए सामान्य रूप से भाई असंप्रदाय समाधि किसको कहते हैं तो जिसमें सभी वृत्तियां निरोध हो जाए संप्रदा समाधि किसको कहते हैं संप्रदाय समाधि जिसमें सात्विक वृत्तियां सात्विक वृत्तियां रहे और सात्विक वृत्तियां के कारण किसी भी वस्तु को हम उसके जिसका जैसा स्वरूप है उसको जैसा वैसा हम जानते हैं तो वो हो गया संप्रदाय समाधि समझ गया? मोटे तौर पर यह समझना तो दो तरीके की समाधि कीजिए इसमें यह है कि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसी पर बार बार विचार कीजिए सुबह में उठ करके जब आप उठते हैं सब क्रियाकलाप करके आप सुबह में अवश्य पढ़िए बैठ करके एक घंटा जितना देर आप हो बैठ करके चुपचाप एकदम मौन रह करके किसी से बातचीत किए बिना घर को बंद करके आप इस पर विचार कीजिए इस पर जितना आप विचार करेंगे उतने भीतर से शंका होगी यदि और या शंका होगी क्वेश्चन होगा आप हमसे पूछेंगे या अच्छे से समझ में आएगा तो समझे तो मंत्र पाठ करें जरूर हाँ, ओम पूर्ण मद पूर्णमीदा पूर्ण पूर्णम पूर्णस्य पूर्णस्दा पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति शांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते जी नमस्ते